शांति, शांति, ओम नमो नारायणा ब्रह्मसूत्र शांग्रभाष्य में जन्माद्यधिकरण में इस जगत का मूल कारण ब्रह्म है इसके विरुद्ध में जितने वादी है उन वादियों का पक्ष को संक्षेप में भाष्यकार सूजित किया है उसमें सबसे पहले प्रधान को जगत के कारण मानते हैं सांख्य क्योंकि जगत में रजस सत्वरजसमस्त तीन गुण के कार्य दिखाई पड़ते हैं इसलिए उसका कारण भी सत्वरजस्त समय सन्न होना चाहिए और वैशेषिक न्यायिक बौद्धादि परमाणु को कारण मानते हैं और जो शून्यवादी है वो अभाव को कारण मानते हैं अभाव से ही इसकी उत्पत्ति होती है ऐसा कहते हैं टीका तो में इसका विचार चल रहा था शून्यवादियों का पक्ष कहा कि सर्वं शून्यवादिस्तु सर्व कार्य अभावपूर्वक योग्यदृष्ट पूर्वावस्थवा ऐसा अनुमान करते हैं शून्यवादी जितने भी कार्य हैं संपूर्ण कार्य को पक्ष में रखा सर्वं सर्व कार्यपूर्वक अभावपूर्वक होता है कार्य की उत्पत्ति होने के पहले हम अभाव को समझते हैं अभाव बुद्धि होती है उस कार्य संबंधी अभाव बुद्धि होती है उसके बाद में कार्य बनाने का प्रयत्न होता है इसलिए अभाव अभावपूर्वकत्व साध्य है हेतु है योग्यत्व योग्य सदी अदृष्टपूर्वावतवा योग्य होते हुए अदृष्ट अवस्था होने से पूर्वा अवस्था दृष्ट नहीं है देखा नहीं गया जाना नहीं गया ऐसे है कार्य की अवस्था और योग्य होना चाहिए था योग्य होना मतलब योग्यता एक कारण होता है वो योग्यता रहने पर उसको होना होता है योग्यता नहीं रहने पर होने की संभावना नहीं होती तो कार्य दृश्यमान है तो इसके पूर्वावस्था भी ऐसे ही दृश्यमान होना चाहिए था किंतु ऐसे दृश्यमान नहीं होता क्योंकि कार्य नहीं है ऐसा अनुभव होता है इसलिए वो दृश्यमान नहीं होता वो उनका अभिप्राय है उनके अपनी तरीका से सोच है अदृष्ट पूर्वावस्थत्व पूर्वावस्था दृष्ट नहीं होता जब घट को हम देखते हैं घट कार्य है घट की पूर्वावस्था को देखते हैं तो हमारी दृष्टि से वहां मृत्यु का आदि दिखाई पड़ेगी किंतु घट का कोई आकार वहां दिखाई नहीं पड़ता ये कहना है अंक पूर्वावस्था कोई दिखाई पड़ने वाला नहीं और दूसरी बात यह है जैसा पहले कहा वो अभाव है ऐसा मालूम पड़ता है कि नहीं है अभी घट बनाना है ये बुद्धि होती है इसलिए पूर्वावस्था दृष्ट है ऐसा मानना पड़ेगा किंतु अब ऐसा कह सकते हैं कि किसी में दृष्ट होने की योग्यता होती है किसी में अदृष्ट होने की योग्यता होती है कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होता इसलिए नहीं है ऐसा नहीं कह सकते उसमें योग्यता होनी चाहिए दृष्टिगोचर होने की योग्यता होते हुए जो दृष्टिगोचर नहीं होता है वो नहीं होता जैसे वंध्यापुत्र हो तो दृष्टिगोचर होना चाहिए क्योंकि देवदत्त आदि का पुत्र अन्य जो पुत्रवती महिला है उनके पुत्र तो दिखाई देते हैं अब एक वंध्या पुत्र है वो दिखाई नहीं पड़ता तो इसीलिए वो नहीं है ऐसा कहते हैं किंतु उसमें योग्यता नहीं दिखाई पड़ने के लिए योग्यता नहीं जैसे मनुष्य आदि जीव जन्तु दिखाई पड़ते हैं दिखाई पड़ने की योग्यता है तो जो दिखते हैं उनके ऊपर हमारा व्यवहार होता है किंतु उसको लेके आप ऐसा नहीं कर सकते यदि भूत प्रेत आदि हो तो दिखाई पड़े भूत प्रेत पिशाज आदि है गंधर्व आती है ये हो तो दिखाई पड़े नहीं दिखाई पड़ता इसलिए नहीं है ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि भूत प्रेत पिशाज आदि में दिखाई पड़ने की योग्यता नहीं है वो वायव शरीर वाले होते हैं वायु ही उसका रूप होता है ऐसे में आपके पार्थिव शरीर जैसे दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो वो अयोग्य होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है इसका मतलब वो नहीं है ऐसा नहीं है दिखने की योग्यता नहीं है कई चीज ऐसे होते हैं दिखने की योग्यता नहीं लेकिन होते हैं जैसे ये जो जो लोग थोड़ा साइंस पढ़े हैं थोड़ा जानते हैं तो ये समझ में आएंगे ये शब्द तरंग होता है शब्द तरंग कोई एक जगह शब्द उत्पन्न होता है वो शब्द हमारे कान तक तरंग रूप से आते जैसा बीजी तरंग का न्याय है हा और जो मुगल न्याय है इत्यादि बोलते हैं तो वो तरंग रूप से हमारे पास आते हैं ऐसा बोलते है। अब शब्द कहीं उत्पन्न हो गया तरंग आपके पास आ रहा है करके आपको दिखाई पड़ता है क्या दिखाई नहीं पड़ता है अब आपके कान में तो शब्द पड़ रहा है तरंग रूप से ही आते स्वीकार करना पड़ेगा किंतु दिखाई नहीं पड़ता नहीं दिखाई पड़ते हुए होता है यहां तक कि दीवार को भी प्रवेश करके उस तरफ निकल जाता है जहां आवाज होती है दीवार से बाहर भी चले जाते, अब उसके अंदर से वो चलता है इसे मानना पड़ेगा कुछ कम हो जाता है कुछ चलता है इसका मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहे इसलिए शब्द तरंग है ही नहीं ऐसा नहीं कर सकते इसलिए आपको दिखना नहीं दिखना ये योग्यता के आधार पर है ये यो योग्य हो तो दिखाई पड़ेगा भूत प्रेत पिछाद गंधर्वी सब है किंतु देखने के लायक नहीं है वो वो अन्य शरीर वाले इसी प्रकार यहां इन्होंने जोड़ा है योग्य होता हुआ अब घट का जो कारण है घट का कारण योग्य है दिखाई देने वाले होने चाहिए घट दिखाई देता है तो उसका कारण भी दिखने योग्य होना चाहिए किन्तु दिखता नहीं ये कहना चाह रहे तब तो वो ऐसा है ही नहीं मानना पड़ेगा मृतिका को क्यों नहीं लेते हैं ये क्योंकि वो मृतिका को अलग वस्तु मानते उसका कारण क्या है मृतिका को दे करके किसी को घड़ बुद्धि होती नहीं है ये इनका कहना है अब मृतिका दे को देकर के कोई घड़ कहे तो सही माना जाएगा गलत माना जाएगा गलत माना जाएगा कोई नहीं कहता है मृतिका को दे के ऐसा नहीं बोलता मकान को देकर के ये मृतिका है ऐसा भी नहीं कहता इसका मतलब ये अलग अलग बुद्धि हो रही है अलग अलग ज्ञान हो रहा है अब एक दूसरे में उसमें आरोपित कर रहे हैं तो आपका भ्रम है वो बोलता है घर का कारण मृतिका है बोलना आपका भ्रम है क्योंकि मृत्यु का अलग चीज है घट अलग चीज है हुआ क्या है मृत्यु का अभाव है वो अभाव में जाके फिर घट बनता है किंतु तो आपको घट के पहले बुद्धि अभाव ही होती है घर नहीं ऐसी बुद्धि होती है इसलिए वो ऐसी कारण मानते हैं। उनके अपनी वो सोच है इसको सब आगे खंडन करेंगे इसमें कितनी सारी गलतियां हैं अभी तो आपको सही लग रहा है बाद में उसको समझाएंगे कि ये बोलने में कितनी मूर्खता है जो भी है योग्यत्व सज अदृष्टपूर्वावस्थत्वाद हेतु दिया परीय आत्मवत व्यतिरेक शून्य जगत हेतुताहू जैसे उदाहरण के लिए परकीय आत्मा अब दूसरे की आत्मा दिखाई नहीं पड़ती जैसे अभी हमने कहा जैसे भूत प्रेरा दिखाई नहीं पड़ते इसी प्रकार परकीय आत्मवत व्यतिरेक व्यतिरेक मुख से परकीय आत्मा क्या है वो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता इसी प्रकार ये नहीं है इसीलिए अभाव्रस्त होना चाहिए ये कहते हैं शून्यवाद तो शून्य से जगत जगदेतुदा इस प्रकार शून्य को जगत का कारण मान लेते न नभावादी भाष्यकार ने कहा भाष्य झटस् पूर्वावस्था मृद्यक्षते इति हेतुसिद्धे न शून्य जगद हेतुदा संक्षेप में यही उत्तर का तात्पर्य है कि घड़ की जो पूर्वावस्था है वो मृदक मृद अध्यक्ष वो मृद रूप में है मृद रूप से वो प्रत्यक्ष होता है सब वो शून्यवादी कहता है घड़ के पूर्वावस्था जो मृतिका है उसमें घड़ प्रत्यक्ष घड़ का जान नहीं होता वो कहते है क्यों मृतिका देकर के कोई उसको घर नहीं अब कोई बच्चे के सामने मृतिका रखो उसको बोले कि घर है कि मृतिका वो बोलता है मृतिका है वो घट दूसरे को दिखाता है अब ऐसे मतलब ज्ञान है उसका सही ज्ञान है और कोई बुद्धिमान आदमी के पास देखो पढ़ा लिखा आदमी के पास वो भी ऐसे कहेगा ये मृतिका घट है, है ये कहां से उसको दिखाई दे रहा है? और खाली आप मान लेते हैं कि वो घट दिखाई देता है मृतिका में ऐसा शून्यवादी कहते हैं तो उसके उत्तर में देखे ये तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारे समझ का फेल है तुम्हारे समझ में क्या है कि तुम जो है जो पूर्वावस्था को समझ रहे हो कारण की दृष्टि से नहीं समझ रहे वस्तुंदर की दृष्टि से समझ रहे इसीलिए ऐसी बुद्धि हो रही है तो घड से पूर्वावस्था मृत्यु का अध्यक्ष मृत्यु में प्रत्यक्ष है कैसे कि मृत् को देकर के कुमार को ये बुद्धि होती है ये मृतिका से घडो भविष्यति ये बुद्धि होती है ये मृतिका हमने लाई है इससे घड़ बन जाएगा ऐसा बोलता है तो घड़ बन जाएगा तो उसमें घर दिखाई दे रहा है उसको तभी तो कह रहा है इसी में से घड़ बन जाए वो पानी को देकर के नहीं कह रहे ना इसमें से घड़ बन जाएगा ऐसा तो नहीं कह रहा है वो मृतिका को देकर के कह रहा है इसमें से घड़ बन जाएगा अन्य वस्तु को देकर के ये बुद्धि नहीं हो रही है अब ये बुद्धि का मतलब तो आपको बोलना पड़ेगा अब घर मृतिका को दे के घड़ बुद्धि हो रही है कैसे भविष्यमान घर की बुद्धि हो रही आगे होने वाली घर और वो मृतिका से ही हो रही है अन्यत्र अन्य वस्तु से नहीं हो रही है अब इसमें अंदर बताना पड़ेगा यदि आपके अनुसार होगा तो कहीं से भी होना चाहिए था क्योंकि अभाव तो सर्वत्र समान है पानी में भी घट का अभाव है आप कह रहे का में भी घट का अभाव है और सोने में भी घट का अभाव है और व्यंजन आदि में भी घट का अभाव है सर्वत्र घट का अभाव है तो अभाव तो समान होता है अभाव कोई को अलग अलग थोड़ी तो बता सकते अभाव समान होने से ये जो कुमार को घट में ही मृत्यु बुद्धि हो रही है भविष्यमाण घड़ो भविष्य बुद्धि हो रही है वो अन्यत्र नहीं हो रही तो आपके अनुसार सर्वत्र होना चाहिए था पानी को देकर के भी घड़ो भविष्य कहना चाहिए था सोने को देकर कभी भी घड़ो भविष्य कहना चाहिए था नहीं कह रहा अलग अलग के लिए अलग अलग हो रहा है इसका कारण बताना पड़ेगा इसका कारण यह है कि भविष्यमान घड़ मृतिका में है हमको दिखाई पड़ता है और तुमको दिखाई नहीं पड़ता हम क्या कर सकते यही बोल रहे यही उत्तर है वो आगे समझाएंगे इसको इसीलिए मृत में घर नहीं है ये घट है अब वो जानकार व्यक्ति को दिखाई पड़े जो जानकारी नहीं रखता जो घर बनाना नहीं चाहता है उसके लिए भले ही दिखाई नहीं पड़ा पड़ता हो क्योंकि वो उसके अंदर घर का ध्यान है अब जिसको नई जो चीज नई चाहिए जिसके संबंध में ज्ञान नहीं है उसको वो चीज सामने होती हुए भी दिखाई नहीं पड़ती अब कई चीज हमारे सामने है हम उसको जानते नहीं है तो हमको उसका जान नहीं होता है इसीलिए जानकार को होगा और जानकार ये कुमार है घड़ के बारे में जानकार कुमार है वो बनाने वाला है उसका आगे पीछे उत्तर पूर्वावस्था उत्तरावस्था मध्यमावस्था सब जानता है वो तो पूरा जानकार है घड़ के बारे में और ऐसा जो भला व्यक्ति है उसको दिखाई दे रहा और आप जो है वो ऐसा देख नहीं पा रहे क्योंकि आपको घर की बुद्धि होती ही नहीं है तो आपको कैसे दिखाई पड़ेगा तो जिसको बुद्धि है उसको दिखाई पड़ रहा है तभी तो बोल रहा है और ये बुद्धि का भी आप निराकरण नहीं कर सकते कि ये जो कुमार को मृतिका में घड़ बुद्धि हो रही है वो गलत है भ्रम है ऐसा कहते हो वो आपको होता है वो भ्रम है ऐसे बोलते वो भ्रम है नहीं कह सकते क्योंकि क्रिया के बाद क्रिया के बाद प्रयोग के बाद कुछ समय के बाद दूसरे दिन वही ही मृतिका घड़ रूप में दिखाई पड़ने लगती तो उधर नहीं है तो कहा क्या वो गलत कैसे हो गलत वो होता है जैसे आप रज्जू में सर्क को देखा बाद में उसको कितना भी आ, कुछ भी करो वो रज्जू से सर्फ नहीं निकलता है ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है मृतिका से घड़ निकल रहा है इसीलिए वो बिल्कुल गलत है ये भी नहीं कह सकते ऐसा करके आपको मानना पड़ेगा कि मृतिका में घड़ है ऐसे ऐसे तर्क की झड़ी लगा देगी और बोलेगी ये इनका जो है भ्रम हो गया इसलिए वो छोड़ देना चाहिए ऐसे कहेंगे इसका थोड़ा संक्षेप में इन्होंने इधर दिखाया केजिस्तू हिण्यगर्भ संसारिणमेव आगमा तान ताुक्त कुछ वेदांत एक है एक जीववादादी होता है तो इसलिए कहा संसारिणो वाउत्पत्ति का इस प्रकार से है केजिस्तु हिण्यगर्भ ये पूरा हिरण्यगर्भ को जगत का कारण मारने वाले पूरे एकजीववादी नहीं है इसमें कुछ अंतर है इनके ये कुछ पौराणिक है और कुछ वेदांत को मिलाते हैं ये एक मिश्रित पंथ है वो केवल हिरण्यगर्भ को सबका मानते हैं जैसे हम पुराण में मानते हैं ब्रह्मा जी से सबका सृजन हुआ इसी प्रकार हिरण्य गर्भ को मानते हैं ब्रह्मा जी को ही समझ लीजिए उसी के समान है पौराणिकों की बुद्धि है तो उनको लेके कहते हैं कि हिरण्य गर्भम संसारिणमेवा आगम भी है वो उनके पास क्योंकि वो पुराण आदि को स्मृति आदि को कारण मानते हैं भर तह ऐसा करके मंत्र आता है हाँ भुवन भुवन का सृजन करने वाला वो ऐसे करके मंत्र आचार है हाँ आकाशीय एक ही है उसी से सब कुछ सृजन होता है ऐसी एक पंक्ति है हाँ ये, ये, ये सब पुरुष विशेषि के अंतर्गत तो वो आगम भी उनका प्रमाण है इसलिए ये एक देशी है पूरा नहीं जानता है कुछ पंक्ति लेके कुछ वाक्य लेकर के विचार करते हैं उसी के आधार पर चलते तो हिरण्य गर्भम संसारिण में आगमान जगत हेतु आचक्य वो भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो सृष्टि के अंतर्गत है वो पूरा जगत का कारण नहीं है सृष्टि होने के बाद ही पहले जीव के रूप में वो हिरण्य आ जाता है न संसारिण इत्यादि कहा आगमस्थ वेद विरुद्धत्व प्रामाण्य अयोग नासो सो जगत भेदुर जो आगम के आधार पर आप घृण्य को जगत का कारण मानते हैं वो वेदविरुद्ध है क्योंकि वेद तो ब्रह्म को कारण मानता है आप तो घृण्य को कारण मान रहे हो ये वेदविरुद्ध है आगमस्य वेद विरुद्धत्व आगम वेद होने से ये जो आगम आपने कहा है वो वेद है इसीलिए प्रामाण्य अयोग उसमें प्राण्य नहीं आ सकता तो ना सो जगत भी इसलिए हिरण्य गर्भ जगत का कारण नहीं हो सकता फिर हिरण्य को हम भी कारण मानते हैं, वो बीच में कारण है वो अवंतर कारण में आता मध्यवर्ती कारण है वो मूल कारण नहीं है मूल कारण और कुछ है वो पहले जब सृष्टि होती है उस समय उसी ब्रह्म में से हिरण्य सूक्ष्म शरीर रूप से बनता है उसमें सृष्टि होता है वो भी थोड़े आगे दृष्टि करते रहते हैं ऐसे दृष्टि तो करते हैं किंतु उसका मूल कारण तो नहीं होता है वो उसमें उपाधान रूप से भी कुछ लोग मानते हैं इस से ही मानते है। कि निमित्त रूप से ही मानना ठीक है ईश्वर से जो भी वास्तवनिमित्व होता है उसके बाद वो उनके आगे सृजन होता है ये मध्यवर्ती है मूल कारण नहीं है और भी जैसा पद्य बोध आदि भी तो कारण है मध्यभोध को भी हम कारण मानते हैं लेकिन वो कारण अत्यंतिक कारण नहीं है वो तो मध्यवर्ती कारण हवांतर कारण जिसको कहते हैं तो ये कारण का दूसरा कारण होता है साक्षात कारण और जो परम्पराया कारण ऐसे होता है तो साक्षात कारण में आते हैं ये पंचभूता जो डायरेक्ट कॉस बोल सकते हैं और बाकी जो मूल कारण इनडायरेक्ट कॉस होता है तो वो साक्षात नहीं है परंपरा से वहां जाएंगे हम परम्परा से जहां मूल में है वहां जा रहे हैं मध्यवर्ती तो साक्षात अभी पंच भौतिक शरीर आदि के लिए पंचभूत कारण होता है तो साक्षात कारण की दृष्टि से देखेंगे तो पंचभूत को कारण माना जाता है इस प्रकार से हिरण्यगर्भ को ही कहीं कहीं कारण रूप से कहा लेकिन मूल कारण की दृष्टि से नहीं है इसलिए एक देश है इसको छोड़ देना चाहिए कैसा कहा आगे ठीक है स्वभाववादम विदस्त अभी स्वभाववाद का निराकरण करते हैं स्वभाववाद क्या कहा संसारिणों व उत्पत्तिया संभावित न स्वभावत स्वभाव से भी उत्पत्तियादि नहीं हो सकता क्योंकि विशिष्ट देश काल निमित्ता नाम यह सृष्टि में विशिष्ट सृष्टि के लिए विशिष्ट देश विशिष्ट काल विशिष्ट निमित्त इनका उपादान किया जाता है एक वस्तु ऐसे स्वयं नहीं होती है उसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है अब स्वभाव स्वभाव अपने आप विशिष्ट देश काल का निर्णय कैसे करे नहीं कर सकता है यही कहना चाह रहे उत्पत्तियादि जगत संभावितुम न शकम इसी संबंध स्वभाव से उत्पत्ति आदि संभावना नहीं कर सकते हैं ये स्वभाव आदि क्या कहते हैं ये नास्तिक लोग होते हैं सब अपने नेचर से ही होता है नेचर ही सब कुछ है बोलते हैं है। जैसे वायु बा, बढ़ता है वो अपने स्वरूप है पानी नीचे की तरफ होता है वो भी वो अपना स्वभाव है अग्नि उष्ण होती है वो भी अपना स्वभाव है और पत्थर आदि कठोर होते हैं वो भी अपना स्वभाव है तो कुछ मुलायम होता है कुछ कठोर होता है कुछ कुछ होता है वो सब अपना स्वभाव है स्वभाव में से सब चलता पेड़ पौधे बीज देते हैं वो भी अपना स्वभाव है बीज से उनका जन्मादि होता है वो भी उसका स्वभाव है और मनुष्य आदि को अन्य प्रकार से जन्मादि होता है वो भी उसका स्वभाव है सबका स्वभाव स्वभाव ऐसा है बोलते हैं उसी से उत्पत्ति आदि परिणाम आदि सब होते रहते हैं और कुछ वहां निमित्त कारण उपादान कारण कुछ नहीं एक एक वस्तु का अपने अपने स्वभाव ये कहते हैं स्वभाववादी तो उसके लिए कह रहे हैं कि स्वभाववाद उत्पादन स्वयमेव स्विमित्त निधि निमित्त अनपेक्ष तो आप स्वभाव से उत्पत्ति मानते हो इसका तात्पर्य क्या है उसमें दो विकल्प करते स्वभाव उत्पाद्यता स्वभाव से उत्पन्न होता है कहना कि क्या है क्या इस स्वभाव को आप क्या स्वयमेव निमित्तम ये कहना तात्पर्य है स्वभाव का मतलब जो वस्तु उत्पन्न होती है उस वस्तु का स्वभाव यानी वो स्वयं ही स्वयं उत्पन्न होने के लिए निमित्त होता है अन्य कोई निमित्त नहीं स्वयं ही स्वयं उत्पन्न होने के लिए निमित्त है स्वभाव होगा। एक विकल्प दूसरा विकल्प है निमित्ता अनवे कोई निमित्त अनवेक्षमित्त को लिए बिना कोई निमित्त नहीं है दो पक्ष हो सकता है एक तो वस्तु का जन्म होने के लिए निमित्त है किंतु वो निमित्त क्या है वो स्वयं ही निमित्त है कोई भी वस्तु का जन्म होने के लिए स्वयं निमित्त से स्वयं उत्पन्न होता है एक पक्ष यह है दूसरा विकल्प क्या है वो कोई निमित्त नहीं है स्वयं तो ही है बस कोई उसी को स्वभाव बोलना है निमित्त को मान करके निमित्त को नहीं मान करके ये दोनों में से कौन सा होगा स्वभाव तो कहते ना आद्य पहले वाला नहीं हो सकता पहले वाले में क्या है निमित्त है वो निमित्त क्या है स्वयं ही है स्वयं ही निमित्त बन करके स्वयं को उत्पन्न करता है ये आप कहते हैं ये पक्ष में सही नहीं बैठेगा ना अध्यक्ष क्यों स्व आश्रय ये स्व आश्रय दोष होता है इसको दोष मानते आत्माश्रय दोष बोलते हैं एक नंबर टिप्पणी में दिया आत्माश्रय दोष आत्माश्रय दोष मन अपना कारण अपना ही मानना अपने से ही उत्पन्न अपने से ही नाश मानना और अपना आप रहते, रहते हुए अपने आप की उत्पत्ति होना यह आत्माश्रय दोष होता है इसमें आपत्ति क्या आता है निमित्त के रहते उत्पत्ति होती है निमित्त के नहीं रहते उत्पत्ति नहीं होती इसीलिए उत्पत्ति के प्रति निमित्त को निमित्त मानना है मनु उसके रहते हुए उत्पत्ति होती है उसके नहीं रहने पर उत्पत्ति नहीं होती तभी तो उसके लिए निमित्त होगा जैसे अग्नि रहने पर उष्णता होती है अग्नि नहीं रहने पर उष्णता नहीं होती है इसलिए उष्णता के अनुभव के प्रति अग्नि को कारण माना जाता है ये कारण में हमेशा ऐसे ही आता है आपने बोला कि निमित्त है किंतु निमित्त कौन है वो स्वयं है कहा इसमें आवत्ति क्या आएगी ये निमित्त का लक्ष्य नहीं बैठेगा कि निमित्त होने पर होना चाहिए तो उसका मतलब निमित्त नहीं होने से वो नहीं है ऐसा होगा अब ऐसा कैसे होगा क्योंकि जो उत्पन्न होने वाले वस्तु तो पहले से यदि है तो फिर उस उत्पत्ति कहा से होगी उसमें कोई परिणाम आ जाएगा नहीं क्योंकि निमित्त बनने के लिए वही वस्तु को रहना पड़ेगा ना जो निमित्त बनना जा रहा है वो पहले सिद्ध होकर के निमित्त बनेगा असिद्ध वस्तु किसी का निमित्त नहीं बनता है जो सिद्ध है वही तो निमित्त बनेगा प्राप्त है वही निमित्त बनेगा उसका मतलब क्या हुआ पहले से जिंदा है वो अब ऐसे में निमित्त क्या खाक करेगा उसका कोई प्रयोजन नहीं है तो खाक प्रयोजन होगा निष्प्रयोजन होगा इसीलिए निमित्त मानने से आपको बोलना पड़ेगा वस्तु पहले नहीं है ठीक है ये बोलना पड़ेगा निमित्त आने पर वस्तु होती है तब तो निमित्त कौन बनेगा यदि निमित्त बनने के पहले वस्तु का वजूद नहीं है तो निमित्त कौन बनेगा आप तो उसी को निमित्त मानना चाहते हो तो यह बिल्कुल गलत कल्पना है इसमें कुछ नहीं भी निकलता है आप इधर रखो उधर रखो ये आत्मा आत्माश्रय दोष बोलते है आत्माश्रय में ना अपने को ही आश्रय बना के अपने को सिद्ध करना ये होता नहीं वो सिद्धि सिद्धि की प्रक्रिया नहीं होती है वह इसीलिए पहले वाला पक्ष नहीं बनेगा निमित्त मानने वाले पक्ष नहीं बनेगा न दीदी दूसरा पक्ष भी नहीं बनेगा दूसरा पक्ष क्या था कि तो निमित्त तो के अपेक्षाओं के बिना होता है क्योंकि भाव अभाव ओर अनियमित्व योग आपादा ऐसा मानने पर जो घड़ादि होते हैं घड़ादि पदार्थ घड़ादि भाव अभाव दोनों को मान के चलना पड़ेगा भाव अभाव ओर अनिमित्व ये भाव और अभाव दोनों मिलके अनिमित्त निमित्त नहीं होता है कि निमित्त होने के लिए दोनों को भाव होना पड़ेगा या दोनों अभाव हो तब भी हो लेकिन भाव और अभाव दोनों निमित्त से नहीं, नहीं बनता आप क्या कहना चाहते हैं कि वस्तु उत्पन्न होने के लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए वो स्वयं ही उत्पन्न होता है ऐसा कहना चाहते हैं ऐसे में क्या होगा कि वो वस्तु पहले उत्पन्न के पहले है या नहीं वो भाव है कि अभाव है आप उसको अभाव मानेंगे अभाव के बाद बाद में भाव के बारे में वो वस्तु को भाव कहेंगे नहीं, नहीं जैसा पहले सुनने ने कहा घट के पहले वो नहीं है घट नहीं है वो उसको माना है तो ये भाव और अभाव दोनों हो गया ये भाव अभाव का अनियमित निमित्त नहीं होने पर दोनों के साथ में मानना पड़ेगा क्योंकि वो स्वयं ही उत्पन्न होना है उत्पन्न होने के लिए उसके अस्तित्व लाने के लिए भी वो स्वयं ही है तो ऐसे में नहीं है और है ये दोनों साथ में मानना पड़ेगा ये दोनों साथ में नहीं माना जा सकता क्योंकि so, स्वयं को स्वयं की उत्पत्ति का निमित्त बना रहे हैं ना स्वयं की उत्पत्ति वही है स्वयं है ऐसा तो पहले कहा अभी निमित्त नहीं मानना वो स्वयं ही है ऐसा करना स्वस्थ स्वस्थ अस्तित्व ये कैसे बनेगा तो इसको कहने का मतलब ही नहीं है क्योंकि वो पहले से है तो है पहले से नहीं है तो नहीं है और जो नहीं है वो है कैसे होगा जैसे अभी यही नहीं है घर को कोई है करके बोल नहीं सकता और यदि घड़ है तो घर को कोई नहीं है करके बोल नहीं सकता अब उत्पत्ति को कालांतर की व्यवस्थित कैसे करेंगे उत्पत्ति में कुछ कालांतर व्यवस्था चाहिए मन पहले ये नहीं था अब वो है पहले अभाव फिर भाव ये ऐसा मानना पड़ेगा और अभाव जिसका आप मानते फिर भाव मानते फिर आप उससे स्वयं उत्पन्न मानते तो स्वयं ये कहां बैठेगा ना भाव में बैठेगा ना अभाव में बैठेगा इसलिए आपको मजबूर होके बोलना पड़ेगा ये भाव भी होता है अभाव भी होता है कभी नहीं है बोलेंगे कभी है बोलेंगे तो जो पहले की स्थिति में नहीं है बाद की स्थिति में है इस प्रकार गोलमाल करना पड़ेगा ये योगपद्धि आपत्ति आ जाती है ऐसी नहीं होता योगपद्धि एक साथ एक साथ भाव अभाव को दोनों को बोलना पड़ेगा तब जाके आप कह सकेंगे कि स्वयं स्वयं प्रकट होता है निमित्त बनता नहीं ऐसा कहेंगे ये स्वयं स्वयं प्रकट होने वाली बात नहीं बनेगी योग प्रत्ये आवद्धि इसके बारे में बात में कहेंगे सिद्ध स्वसिद्ध सामर्थ्याम अन्ोन्य उपकार्य उपकारक अध्यक्ष जिसमें स्वद सिद्ध सामर्थ्य हो ऐसे विषयों में ही अन्योन्य उपकार्य उपकारक भाव देखा गया कि जो स्वदसिद्ध सामर्थ्य वाला ना हो उसमें कोई अन्य अन्य उपकार, उपकार भाव नहीं होता है इसीलिए ये स्वदसिद्ध सामर्थ्य मान करके आपको किसी वस्तु को स्वयं को सृजन कराने के लिए वो उसके सामर्थ्य उसके अंदर मानना पड़ेगा तब अपने आप भाग हो जाता है स्वदसिद्ध सिद्ध सामर्थ्यानाम से अर्थान अर्थ मान जितने विषय घड़ादि पदार्थ हैं अन्योन्य उपकारी उपकारगत्व अन्योन्य उपकार उपगार उपकारगत्व उसमें देखा गया है अध्यक्षत्व प्रत्यक्षत्व ये प्रत्यक्ष है ये आपके यहाँ संभव नहीं है क्योंकि सामर्थ्य की उत्पत्ति का कोई निमित्त आपको नहीं बन रहा है सामर्थ्य उसमें उत्पन्न करने का सामर्थ्य कब प्रकट हुआ ये आप नहीं बोल पाएंगे इसीलिए स्वस्थ स्वस्थ संबंध कभी नहीं बनता है मेरे को अपने से संबंध है कोई कहता भी नहीं मेरे का अपने का कोई संबंध है नहीं होता है स्वयं का स्वयं संबंध नहीं बनता स्वयं का स्वयं कारण भी नहीं बनता स्वयं का स्वयं कार्य भी नहीं बनता है और कुछ नहीं होता है ऐसे मानने से तो दोनों में कुछ अंधरा मानना पड़ेगा अथवा दोनों को साथ साथ मानना पड़ेगा ये आगे कहेंगे जो साथ, साथ उत्पन्न होते हैं वो परस्पर कार्यकारण भाव को नहीं रखते ये बताएंगे क्योंकि साथ साथ उत्पन्न होने वाले कैसे कार्यकारण भावों से कि कार्य के उत्पत्ति के पहले कारण को होना चाहिए कार्य नियत पूर्ववर्तित्व कारणत्व ऐसा कारण का लक्षण है कार्य के नियत पूर्व होना चाहिए वो तो पहले उत्पन्न हुआ हो तब कारण बनेगा नहीं तो साथ-साथ उत्पन्न होने वाले दोनों कार्य-कारण नहीं बन सकता इसलिए दो दो सात उत्पन्न हो गया तो कार्यकारण भाव नहीं होता है इसलिए भाव अभाव को लेकर यहां कार्यकार नहीं कर सकता और स्वयं का स्वयं कार्यकारण भाव भी नहीं हो इसीलिए इसलिए स्वभाववाद ठीक नहीं है ये कहा लेकिन उतलक्षण व्यति अनादेव उतुक्तिसहिता ब्रह्मणुो अस्ति सिद्धे शास्त्रोनिवादिक वैय्य मशंक्य आह अनुमानम इति अब क्या है अभी तक जो दूर दूसरे पक्षों को कहा वो देखने पर हम भी कुछ ऐसे ही मानते हैं ये दिखता है सिद्धांत में भी अनुमान को सहारा लिया है कि जगत के कारण सिद्ध करने के लिए अनुमान के द्वारा जगत कारण सिद्ध होता है तो उक्त लक्षण वेदरे की अनुमान आदेगा जितने लक्षण कहा इससे वेजरे की अनुमान करेंगे वेदरे के अनुमान माने हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ऐसा करके अभाव दिखा करके अनुमान करेंगे उक्त युक्ति सहिता ये जितने युक्तियां बोले उन युक्तियों के साथ मैंने जो प्रधान कारणवादी अनुवादी इत्यादि जो जो युक्तियां देते हैं उन युक्तियों को ही आप भी प्रयोग करते हैं जगत कारणत्व तो सिद्ध करने के लिए किसको ब्रह्म को जगत कारण सिद्ध करने के ऐसे में उक्त युक्ति सहिता ब्रह्मणों अस्तित्व आदि सिद्धे ब्रह्म का अस्तित्व आदि भी ऐसे सिद्ध होता है आपको भी अनुमान ही करना पड़ेगा अनुमान के लिए ऐसे तर्क ही देना पड़ेगा कार्यकारण आदि संबंध को लेकर शास्त्र योनित्वादि अधिकरण वैयथ्यम तब तो आगे जो शास्त्र यौनित्वाधिकरण आने वाले तीसरा अधिकरण इसका कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि अनुमान से सिद्ध हो जाता जहां अनुमान से सिद्धि होती है वहां आगम को प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं होती है ऐसे सिद्धांत में सब लोग मानते हैं कि जहां अन्य प्रमाण से सिद्ध होता है वो शास्त्र से नहीं माना जाता है शास्त्र को अत्यंत स्वतंत्र नित्य प्रमाण माना गया है और वो इधर प्रमाण से जो सिद्ध विषय नहीं है उसके संबंध में गलता है इधर प्रमाण से सिद्ध विषय को शास्त्र कहे तो उसको अनुवाद मानते हैं इसलिए शास्त्र में वो प्रमाण पक्का रहे इस दृष्टि से तब आप भी यहाँ अनुमान आदि से सिद्ध करेंगे तब तो आप में और पूर्व में क्या अंतर रह गया इसके उत्तर में भाषिकार ने कहा मूल में भाष्य में जिस अनुमान संसारी व्यतिरिक्त ईश्वरास्ति साधन ईश्वर को कारण मानने वाले जो आदि है ईश्वर कारणि ईश्वर कारणी जो है ये मानते हैं ये अनुमान ये जितने अनुमान कहा गया है ये ही अनुमान संसारी व्यतिरिक्त ईश्वरास्ति साधनम संसारी व्यतिरिक्त संसारी मानी जो हिरण्य गर्भ आदि इससे व्यतिरिक्त ईश्वर को सिद्ध करने के लिए भी वही अनुमान मानते हैं और कोई अनुमान नहीं है तो संसारी व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त बोलने से संसारी हिरण्य गर्भ को, को लेना उससे भिन्न ईश्वर के अस्तित्व आदि साधन करके उसी में माना जाता है उसी को हेदु माना जाता है ठीक हमें देखिए युक्तिमुक्त स्वतंत्रमनुम सशिष्ट ईश्वर यद्वैशेषिकादि यदशेषिदि तदयुक्त वैशेषिकादि ईश्वर कारणवादी ईश्वर को कारण मानते मान्य निमित्तकारण मान्य वैशेषिक न्याय सेश्वरवादी ये दोनों ईश्वर को निमित्त निमित्तकारण मान्य उपादान नहीं मानते उपादान कारण परमाणु को मान्य ऐसा है युक्ति मद उक्त लक्षण में युक्ति से युक्त जो लक्षण कहा गया पूर्व में वो लक्षण को लेकर के ही क्योंकि जिस परमेश्वर से ये सब उत्पन्न होता है इत्यादि करके जो लक्षण दिया गया है उस लक्षण से ही स्वतंत्र अनुमानम सत विशिष्ट ईश्वर निश्चायक उसको उसी से ही स्वतंत्र अनुमान करके विशिष्ट निश्चाय विशिष्ट ईश्वर निश्चाय विशिष्ट ईश्वर मैंने कोई विशेषणादी गुणयुक्त गुण यानी ईश्वर में नए एक वैशेषिक गुण मानते हैं नित्य ज्ञान इच्छा आदि ईश्वर के गुण मानते हैं वो सगुण होता है सगुण ईश्वर को माने विशिष्ट ईश्वर को निश्चाय वैशेषिकादि जो वैशेषिक आदि मानते हैं तद अयुक्तम वो युक्ति संगत नहीं है क्यों लक्षणं ही युक्ति मदि सिद्ध से ब्रह्मण आदि व्यावर्तक न तो तद यी दृश्य मिली तथा स्वरूप दिशा कारण क्या है कि पहले भी हमने बताया था कि अनुमान जब भी आप करते हैं कोई भी हेतु से अनुमान करते हैं अनुमान अनुमेय विषय का सामान्य रूप बता था उसका सामान्य लक्षण देता है विशेष लक्षण नहीं देता जैसे धूम से अग्नि का अनुमान करने से अग्नि है इतना ही मालूम बढ़ता है वो कौन सी अग्नि है कैसी अग्नि है ये नहीं मालूम पड़ी ये तो विशेष रूप से अन्य ज्ञान से प्राप्त होता है आप भी जो हेदु देते हैं वैशेषिकादि आपके हेदु से भी ईश्वर सिद्ध होता है किंतु आपने ईश्वर में जितने विशेषण लगाया वो आपके अनुमान हेदु से सिद्ध होने वाले नहीं है तो अनुमान से वो विशेष रूप सिद्ध नहीं होता विशेष रूप सिद्धि के लिए आपको शास्त्र के पास जाना पड़ेगा शास्त्र कहता है वो के ब्रह्म है मायो इत्यादि कहता है तो यही कहना चाहिए कि लक्षण में दो भाग होता है एक विशेष भाग एक सामान्य भाग वो सामान्य भाग तो अनुमान से सिद्ध होता है जहां जहां अनुमान होता है सामान्य ही सिद्ध होता है विशेष सिद्ध नहीं हो पाएगा विशेष के लिए आपको अन्य कोई ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा तब जाकर के होता है जैसे पर्वत में अनुमान से सिद्ध किया हुआ जो अग्नि आदि है उसको क्या अग्नि है कैसे अग्नि है जानना है तो आपको वहां जाके दे करके प्रत्यक्ष से जानना पड़ेगा। अथवा वो दे करके आया हुआ कोई आप व्यक्ति होगा वहां से पहाड़ के ऊपर से नीचे उतर के आ रहा है उसको पूछने से पता चलेगा देखो भाई वहां आग तो दिख रहा है वो कौन से आग है क्या है तो वो बता देंगे वो कोई वाहन किया है वहां या कोई जलाया है कि क्या है कैसे बता देंगे वो आपको तो से जानना पड़ेगा विशेष ज्ञान अथवा आपको प्रत्यक्ष वहीं जाके देखना पड़ेगा कि वहां अग्नि क्या है कैसा है तब जाके विशेष ज्ञान होगा अन्यथा केवल सामान्य ज्ञान रहेगा अग्नि है इतना ज्ञान होगा और कुछ नहीं होगा इसी प्रकार ये जगत के कारण रूप से एक ईश्वर है इतना मालूम पड़ता है बाकी उसका लक्षण मालूम नहीं पड़ेगा यह कहना चाहते ही युक्ति मद लक्षण युक्ति वाले होने पर भी सिद्धस्य ब्रह्मण सजा दिया जो ब्रह्म सिद्ध हुआ उसके सजादीयत्व आदि का व्यावर्तन करता है मतलब ब्रह्म से इधर कोई नहीं उस ईश्वर के समान और कोई नहीं वो एक ईश्वर ही है ऐसा सिद्ध करता है सजादीय मन समान जाति का कोई और हो ये नहीं है ये तो एक ही है ऐसा सिद्ध करता है एक कारण ऐसा कोई है ईश्वर नतु तो तद ही दृश्य मिली तत्वरूप किंतु वो ईश्वर इस प्रकार का है ऐसा उसका स्वरूप का निश्चय अनुमान से होता है। यही हमारे अनुमान के प्रयोग और वैशेषिक नहीं आयोग का अनुमान के प्रयोग में अंदर है हम तो अनुमान का सहारा लेते हैं क्योंकि उसके बिना कारण रूप से ईश्वर सिद्ध नहीं होगा किंतु सिद्ध होने के बाद हम तो उसका स्वरूप के लिए केवल सूर्य का लेते हैं और अनुमान नहीं करते क्योंकि वहां अध्रियान विठयान न तर्क विषय हो तो उसको तर्क से जानने की प्रयास नहीं करना चाहिए क्यों तो अधीन्द्रिय विषय है उसको शास्त्र के सहारे से जानना पड़ेगा तर्क वहां प्रयोग करके कोई अर्थ नहीं निकलता क्योंकि तर्क हमेशा सामान्य को सिद्ध करता है और वहां आप विषय की कल्पना कर देते हैं कल्पना आपके पूर्व अनुभव के अनुसार होता है पूर्व ज्ञान यदि है तब आप कल्पना करते हैं किन्तु वो हमेशा सही हो है ही नहीं कभी कभी सही हो जाता है काकातालीय न्याय से किंतु बहुत बार सही नहीं होता है इसीलिए सामान्य से जाना हुआ जो विषय है उसका विशेष ज्ञान के लिए विशेष ज्ञान परंपरा का ही आश्रय लेना पड़ेगा जो नित्य ज्ञान हो जिसमें ज्ञान की कोई अज्ञान की शंका ना हो विपरीत ज्ञान आदि की शंका ना हो ऐसे जो पुख्ता प्रमाण है उसको लेना पड़ेगा वो शास्त्र है इसीलिए सामान्य जानने के बाद विशेष ज्ञान के लिए शास्त्र के पास जाते हैं तो यहाँ ब्रह्म का ज्ञान भी ऐसा है ब्रह्म का ज्ञान सामान्य रूप से आप अनुमान आदि के सहारा से चिंतन कर सकते हैं तो तर्क को भी सहारा माना गया जैसा पहले कहा स्रोतव्य हम दव्य इत्यादि से किंतु उससे विशेष ज्ञान नहीं होता है विशेष ज्ञान अनुभव से होता है क्योंकि अनुभव अवसान ब्रह्म विद्या वो अनुभव से जो हुआ है वो आप्त बनता है वो आप्त के वजन से आप विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या फिर आपको स्वयं अनुभव के साथ देखना पड़ेगा तब विशेष ज्ञान होगा और जब तक विशेष ज्ञान नहीं होगा तब तक वो अवरोक्ष नहीं होता है अवरोक्ष नहीं होने से परोक्ष ज्ञान रहेगा ये सब व्यवस्था है इसलिए इसके आधार पर कह रहे कि कोई भी ज्ञान विशेष नहीं हुआ तो उससे पूरा प्रयोजन आपको मिलेगा ऐसा होता है इसीलिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता है कार्यलिंग अनुमानमच कारण सत्तामात्रे पर्यवश्यत तद एक तटस्थम ये बोल कि कार्य से आप कारण का अनुमान किया ये जितने कार्य जगद आदि दिखाई दे रहे हैं उसका कारण ब्रह्म है इत्यादि अनुमान करते गए और धीरे धीरे परम कारण रूप से ईश्वर का ज्ञान हो गया इसलिए कार्यलिंग अनुमान कार्यलिंग मैंने कार्य को हेदु मान करके कारण का अनुमान करते हुए कारण सत्तामात्रे वो कारण की सत्ता में परिवर्तन हो, जाए। हो जाएगा उसमें जाके सिद्ध हो जाएगा तथी एक तटस्थम किंतु ऐसे स्थिति में वो जो अनुमान है वो एक को सिद्ध करने में केवल सूचना देता है सजादी ये नहीं है ऐसा सिद्ध करने में सूचना देता है फिर आपको वहां और भी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी उसके लिए भी शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा तटस्थम वो सीधा स्वरूप को नहीं बताना है वहां से सूचना देता है कि हो सकता है वो एक ही हो ऐसा करता है इसीलिए वो अनुमान ये पूरा सिद्ध नहीं करेगा स्वरूप को नदक्य असिद्ध हो तदीयम सर्वजिदम शक्य और जब उसका ऐक्य सिद्ध नहीं होगा माना अनुमान से जब उसका ऐक्य बोध नहीं होगा उस स्थिति में सर्वज्ञत्व आदि कैसे सिद्ध करोगे क्योंकि सर्वज्ञ तो सिद्ध करने के लिए ऐक्य बोध चाहिए ऐक्य बोध के बिना सर्वज्ञ तो सिद्ध नहीं करेगा वो सारे का कारण एक है ऐसा कैसे सिद्ध करें क्योंकि ज्ञान तो आपके अंदर भी है अनेक जीवों के अंदर भी है ये सब जीवों के अंदर जितने ज्ञान है अल्पा अल्प ज्ञान इनको सब एकत्रित करके संघात बना करके जो व्यापक ज्ञान आप कल्पना करेंगे ये अनुमान नहीं कर पाएगा इसीलिए सद सिद्ध हो ऐक्य सिद्ध नहीं होने की स्थिति में तदीयम सर्वज्ञत्वादि ज्यादा न शक्य उस कारण का सर्वज्ञवादि लक्षण प्राप्त नहीं कर सकता सोय तदेत ना एक संशय लाघवाद उत्कटिता नीतो मूल कारणे विशिष्ट ब्रह्मणि संभावना इत्युच्यते। इस प्रकार सोय जगदेत जगत के कारण के विषय में इस प्रकार के जो विचार जब चलता है तो नानात्व तो एकत्व तो स्पर्शी संशय वहां ये संशय रह जाए क्योंकि अनुमान तो केवल सूचित करता है कि हो सकता है वो एक है हो सकता है वो अनेक है ऐसे स्थिति में छोड़ देता है क्योंकि वो सामान्य बताएगा अब जैसे यहाँ कोई भी अनुमान देव का अग्नि आदि का अनुमान जो विषय है उसका अनुमान करेंगे वहां धुआं है ये मालूम हुआ वो धुआं कितना मालूम नहीं होता है और किसका है मालूम नहीं होता कितनी अग्नि है वहां मालूम नहीं होता कुछ नहीं पता है तो सूचना देता है हो सकता है एक एक ही कारण से सब कुछ हुआ हो इसलिए नानात्व एकत्व स्पर्शी ये दो कोटी का रह गया एक नानात्व तो का संबंध भी कर रहा है एकत्व तो का संबंध भी कर रहा है ईश्वर एक भी हो सकता है अनेक भी हो सकता है ऐसे स्थिति में है ये संशय संशया लाघवाद तो संशय जब रहता है तो लाघव से लाघव मतलब वो संशय से आगे आप जो विचार करते हैं तो उस संशय स्थिति से बचने के क्योंकि संशय स्थिति में रहते हुए कोई कार्य नहीं होता है कार्य की सिद्धि नहीं होते पुरुषार्थ नहीं होता है किसी विषय में संशय हो तो इसलिए संशय आत्मा विनशी भगवान ने कहा कि विचार करने के बाद संशय का निश्चय होना चाहिए विचार हमेशा संशय को बनाए रखने के लिए नहीं होता है और दुनिया में भी संशय से आप जी रहे हैं तो आपका सर्वनाश निश्चित है संशय नहीं करना चाहिए तो संशय को निपटाने के लिए जो तर्क के आवश्यकता है प्रमाण की आवश्यकता है विचार की आवश्यकता है उसका संग्रह करके संशय को जल्दी से जल्दी निपटा देना चाहिए संशय को बनाए रखने पर आपको सब कुछ हो जाता है वो संशय क्या है वो ऐसे एक खोखला पैदा करता है आपके अंदर कुछ भी घुस जाए। दो विषय में संशय हो गया उसमें एक तीसरा घुस जाएगा क्योंकि दोनों के विषय में अंतराल है आप दो व्यक्ति के बारे में दो व्यक्ति के बारे में संशय कर रहे और उसमें तीसरा व्यक्ति घुसेगा वो घुस करके वो आपको खत्म करेगा क्योंकि आपको इसके ऊपर विश्वास नहीं इसके ऊपर विश्वास नहीं तो आप क्या करेंगे ऐसा होता है जैसे लोग कई बीमारी आते हैं, कई ऐसी बीमारी है वास्तव में बीमारी नहीं होती वो खाली दिमाग में बीमारी रहता है, उसके लिए दवाई करते हैं दवाई करने के बाद क्या है एक बोलता है एक करो वो पी लेता है खा लेता है ठीक नहीं होता है फिर दूसरा बोलता है वो भी खा लेता है पी लेता है सब कुछ करता है तो ये दो हो गया दोनों से ठीक नहीं हुआ तब वो तीसरा आ जाता है तीसरा आने पर हम वो भी ले लेते हैं वो वहां भी निरुकता है फिर चौदह भी आ जाता है इसीलिए फिर क्या होगा आपके कमरे में दवाई के ढेर लग जाए कारण क्या है कि हम किसी में विश्वास नहीं करते। वो पहले बोलता आयुर्वेद से ठीक होगा कोई बोलता है इससे ठीक होगा कोई बोलता है उससे ठीक होगा कोई बोलता है ये डॉक्टर से ठीक ऐसा देखना अब जिसके कमरे में आप देखने पर उनके पास यदि ढेर सी दवाई लगी हो मिली हो मिलती हो तो क्या सोचना चाहिए इसकी बीमारी शरीर में नहीं है इसकी बीमारी दिमाग में है अब सबसे होता है और आधिकल लोगों को ऐसे पता लगाया कि ये बीमारी के क्योंकि इतने सारे डॉक्टर का पता नहीं लगाया हुआ ऐसे कोई बीमारी है यदि होगा तो वो तो केवल आप ही जान पाएंगे और वो बीमारी गुस्सा हो रहा है इलाज गुस्सा और हो रहा है इसके कारण डेरी जल्द क्योंकि संशय है हमको कहीं भी ठिकाना नहीं अब होता है ठीक है आपको पहले सही पता लगाना चाहिए ऐसा होता है इसीलिए आजादी में भी ऐसा होता है कोई एक गुरु के पास जाता है कुछ समय वहां कुछ न कुछ सेवा करके वो करता है कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है वो कुछ समय के बाद कुछ होता नहीं तो दूसरे गुरु के पास जाएगा वो वहां भी कुछ समय अपने आप हाँ कुछ अभ्यास करेगा उसके बाद फिर तीसरे के पास जाएगा ऐसे जाता रहता है और जिंदगी भर गुरुओं को ढूंढता रहेगा और कहीं भी उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा और अंत में एकगा तो दुनिया में कोई गुरु ठीक नहीं कोई गुरु ठीक नहीं क्यों कुछ जो बोला हुआ ही नहीं ऐसा बोलता है ये आत्मा है अब वो पुरुषार्थ तो होना नहीं है जैसे शरीर को ठीक करना है या मन को ठीक करना है आपके आध्यात्मिकता का ज्ञान प्राप्त करना किसी में हो इसीलिए भगवान ने सारे मिला के कहा संशयात्मा विनश्चित यद्यपि वहां तो प्रसंग ये है कि धर्म के विषय में किसी को संशय होगा तो वो नष्ट होगा ऐसा बोलता है प्रसंग से भगवान का अभिप्राय वो है किंतु उसको अर्थात जो है उपलक्षण करके अन्यत्र भी लगा सकते हैं हर जगह ऐसे होता है इसीलिए कहते हैं कि जैसे संशय आ जाए संशय को निवारण करने के लिए तुरंत कुछ कर देना चाहिए लाघव से यहाँ भी दो कोटि का संशय है एकत्व तो है कि अनेकत्व का संशय हो गया तो इसलिए लाघवाद उत्कट एक कोटिताम नीत उत्कट एक कोटिता उत्कट मन जो सबसे बलवान है जिसमें थोड़े और मजबूरी मिल रहा है तर्क का सहारा मिल रहा है या और कोई तरीके से उत्कट कोटिताम नीत मूल कारण विशिष्टे ब्रह्म संभावना अब जो है मूल कारण ब्रह्म ही होना चाहिए मान सर्वव्यापक बृहतम तत्व ही होना चाहिए उसमें संभावना बैठ जाती है संभावना का लक्षण है उत्कटा एक संभावना ऐसा लक्षण करते हैं संभावना संभावना शब्द जो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं वो अर्थ में नहीं है यहाँ यहां कहते हैं दो कोटि के विचार हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि वैसा होना चाहिए यह उलझन में चल रहा है ऐसे में एक ऐसा कोई तर्क मिल गया कोई प्रमाण मिल गया उसमें से एक कोटि में बल मिल गया ऐसे समय में उसको हम संभावना के नाम से कहते हैं उस समय संशय नहीं होता है उत्कट एक कोटिता अनुकूल तर्क का ऐसा कुछ लक्षण है उसका उत्कट एक कोटिता जब हो जाती है वो संभावना हो जाती है संभावना होने के बाद वो वस्तु प्राप्त हो जाती है क्योंकि पहले तो संभावना हम करते हैं यह होने की संभावना है ये हम बोलते हैं तो उसमें इसका मतलब वो जो होने की संभावना का अतमन क्या है कि वहाँ ये प्राप्त करने की स्थिति ज्यादा बन रही है आ, उस तरफ है तो वो हो सकता है इसीलिए इस प्रकार से निर्णय करते हैं कहा संभावित तस्मिन प्रमाण अवकाशा उत्तर अधिकरण अर्थवत्ता यह भाव था जब इस प्रकार की संभावना हो गई कि उत्कट एक कोटी तर्क स्थित हो गया ऐसे स्थिति में प्रमाण के अवकाश आ गया उसमें प्रमाण प्रवृत्त हो सकता है वो अन्य शास्त्र आदि प्रमाण प्रवृत्त होंगे अनुभवादि भी प्रवृत्त होंगे प्रवृत्त होकर के उत्तराधिकरण अर्थवत्ता उत्तराधिकरण की अर्थवत्ता हो जाती है इसका तो मतलब शास्त्र योनित्व अधिकरण अर्थवत्ता नहीं है पूर्व ने कहा अनुमान से ही काम होता है ऐसा कहा बोलते अनुमान से केवल सामान्य ज्ञान होगा उतने से काम नहीं चलेगा विशेष ज्ञान के लिए शास्त्र के सहारा लेना पड़ेगा इसीलिए सूत्रकार ने तीसरा सूत्र बनाया शास्त्र दूसरे सूत्र से पूरा निश्चय नहीं हो पाए पाया ठीक है ठीक है इधर और नहीं अथ इदम, इदम सूत्र मुक्त ब्रह्म निश्चाय अभी इतनी चर्चा हो गई है तब भी शंका करने वाले तो करते ही है वो बोलते हैं कि जो सूत्र आपने पहले कहा बहुत कुछ आपने बोला ये सूत्र ब्रह्म को ही सिद्ध करता है जन्माद्यत्यता है यह सब बोला है किंतु ये सूत्र उक्त सूत्र मुक्तम ब्रह्म निश्चय ब्रह्म का निश्चय करता है या नहीं अब इसके लिए क्या हेतु आ गया है भाई संशय का कारण क्या है बोलते नचे अप्रामाण्य तदुक्त लक्षण भी विश्वास यदि वो पूरा ब्रह्म को निश्चय नहीं करता है क्योंकि अभी अभी कहा कि वो जो दूसरा सूत्र है वो पूरा ब्रह्म को निश्चय नहीं करता तीसरे सूत्र के सहायता चाहिए ये कहा था ना अभी शास्त्र अधिकरण चाहिए कहा अब ऐसे में क्या हुआ को उसको सुनने वाले को पकड़ में आ गया वो इसका मतलब दूसरा सूत्र पूरा ब्रह्म का लक्षण नहीं कर रहा है और दूसरे सूत्र से पूरा ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता है ऐसी स्थिति आ गया तभी तो आप तीसरे की सहायता ले रहे हो ना इसी के लिए वो उनके मन में आ गया तो नचे अब ये नहीं करता है दूसरा सूत्र है पूरी तरह से ब्रह्म को सिद्ध नहीं करता है ऐसे स्थिति में अप्रमाण आ नहीं करता है तो अप्रमाण होता है क्योंकि आमसी का अप्रमाण तो आ गया ना उसमें तदुप लक्षण अभी विश्वास हो न जब ऐसा आप कहेंगे तो दूसरा सूत्र में सुनने वाले को विश्वास तह जाएगा अरे ये तो पूरा ब्रह्म को सिद्ध नहीं कर रहा है और तीसरा भी पढ़ना पड़ेगा अभी जैसा ब्रह्म सूत्र पढ़ रहा है उसके बाद और भी पढ़ना पड़ेगा ऐसे हो गया तो ब्रह्म सूत्र से आस्था निकल जाएगी ना तो ऐसे ही यहाँ कमजोर पड़ जाएगा आपका तर्क जो है ऐसे जीव में अपने आप को फंसा दी ये बोलना चाहे आपने तीसरा अधिकरण का अर्थवर्ता रखने के लिए दूसरा अधिकरण को कमजोर कर दिया क्या बोल रहे हैं जो तीसरा अधिकरण शास्त्र की सहायता चाहिए तब शास्त्र से ब्रह्म का विशेष ज्ञान होगा ज्ञान हो ज्ञान होगा, होगा। ये सब आप कहना चाह रहे हैं इसका मतलब दूसरे सूत्र में ये शक्ति नहीं है कि वो पूरा ब्रह्म को समझाए तब क्या है उसमें आंशिक असामर्थ्य आके असामर्थ्य जो है अप्रमाण का कारण होता है तो सामर्थ्य नहीं है करने के तो वो कहना चाहते देखिए क्या क्या सोचता है आद्य व्यतिरेकिणो लक्षण से सूत्र उक्त कार्यलिंग अ निश्चाकता चोदय तो आद्य में यदि वो करता है या नहीं करता है दो पक्ष है ना तो यदि सूत्र मुक्तम ब्रह्म निश्चाक यदि ब्रह्म का वो निश्चा है एक पक्ष हो गया नहीं करता है दूसरा पक्ष है तो आद्य पक्ष है इसमें व्यतिरेकिणो लक्षण वेदिर की जो लक्षण है मान वेदरेगी अनुमान से जिसको सिद्ध होता है क्योंकि अन्यत्र कहीं भी वो माने जगत का कारण तो नहीं बैठ सकता है तो ईश्वर में ही बिठाना पड़ेगा इत्यादि तर्क होगा तो वेदरेगी जो अभाव घटित तर्क करेंगे उसमें लक्षण सूत्र उक्त कार्यलिंग अनुमानवत सूत्र में कहा गया जो कार्य है कार्य की दृष्टि से करा गया क्योंकि जन्मादि ये तो कार्य में दिख रहा है तो सूत्र उक्त कार्य लिंग कार्यलिंगा अनुमानवत कार्यलिंग का अनुमान किया कार्य को हेदु बनाया वो कार्य को हेदु बना करके कारण का अनुमान किया यही तो अभी तो करते आए हैं वो सूत्र में कहा गया क्योंकि सूत्र में जन्मादिस्त यथ कहा जन्माद या, जन्मादि जन्मादिस्त हो गया अस्त जगत जन्मादि एक हेदु बनाया किस प्रकार न अनिश्चायता चोदयती तब तो अनिश्चायकता नहीं है मानी निश्चायकता उसमें निश्चाय नहीं हो पा रहा है वो पहले निश्चायक निश्चय है करके पक्ष लेने पर आप कार्यलिंग का अनुमान कर रहे कार्यलिंग का अनुमान से आपने ये कहा कार्यलिंग का अनुमान पूरा निश्चय को नहीं पहुंच जाता है क्योंकि कार्य तो केवल सामान्य को बचाकर छोड़ देता है ऐसा कहा तो फिर निश्चय वाली बात तो नहीं बनी ना अभी दो पक्ष था कि सूत्र निश्चय करता है या नहीं करता है ये उन्होंने दो पक्ष रखा दो पक्ष में से एक लिया निश्चय करता है वाले पक्ष को लिया निश्चय करता है ऐसा यदि कहेंगे तो आपका कहना गलत हो जाएगा क्योंकि निश्चय करता है तो वो कार्यलिंग अनुमान से पूरा निश्चय नहीं करता है यही आप कह रहे तो आपका कहना विरुद्ध हो गया ना निश्चय करने के लिए आप कार्यलिंग अनुमान दे रहे और कार्यलिंग का अनुमान सामान्य को सिद्ध करता है पूरा निश्चय नहीं करता है तो ये निश्चयता इसमें नहीं आई ये कहना चाहे तो पूर्व सूत्र ब्रह्म का लक्षण निश्चय नहीं कर सकता ऐसा हो गया यही आपत्ति है पहले वाले पक्ष में इसी को भाषिकार कहते हैं ननु इहापि तदेव उपन्यास्तम जन्मादि सूत्रे ये पूर्व पक्षी शंका रहा है, कि आपने इस ब्रह्मादि सूत्र में भी तदेव मन वही अनुमान को जिस अनुमान को दोष देकर के आपने प्रधान कारणवाद को अनुवाद को सब निराकरण किया उसी अनुमान के सहारा लेके आप जन्माधि सूत्र भी बनाए हैं, तो वही तो आप भी कर रहे हो तो भी माने ये सूत्र में भी ब्रह्म सूत्र में भी ये जो दूसरा सूत्र है इसमें तदेव उपन्यादव मन जो अनुमान कहा गया वही उपन्यास्त किया क्योंकि पूर्व वाक्य में आया ना ये दुम संसारी व्यतिरिक्त अस्तित्व साधन अन्य इस कारण आदि कहा तो वो तो तो वही अनुमान से आप जन्मादि सूत्र में ही कार्य कर रहे हो ना ये देखो हमारे उसमें अंदर है हम भी अनुमान करते हैं किंतु तो हमारा अनुमान का कुछ और देश होता है ना ऐसा नहीं है वही अनुमान को हम ले रहे हैं ऐसा नहीं है अनुमान से ईश्वर का कर सिद्ध करने का कुछ और तरीका है क्या है वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनाथ सूत्राना ये याद रखो ये जितने सूत्र आए हैं वो सूत्र में आपात दृष्टि से आपको अनुमान ही दिखाई पड़ता है बात सही है किंतु इसका यह अर्थ नहीं ये पूरा अनुमान का आश्रय लेके बोल रहा है ये सूत्र होते हैं वेदांत वाक्य इसके पीछे कोई वेदांत वाक्य होता है वो वेदांत वाक्य एक कुस्म के तरह है फूल के तरह है फूलों की तरह वेदांत वाक्य है उन फूलों को लेके ग्रथन किया है सूत्र है सूत्र से जैसे दागा सूत्र मणिकणा बोला ना जिस फूल है फिर धागा से उसको गूंधा जाता है तो ऐसे वेदांत वाक्यों को लेकर के गूंध करके ये सूत्र बनाया गया है ऐसा वेदांत वाक्य इसके अंदर इसके पेट में है तो ये सूत्र का तात्पर्य वेदांत वाक्य का ही होता है खाली अनुमान नहीं होता वो वेदांत वाक्य का अर्थ लेके सारे लेके उसका सूत्र का रूप अनुमान के लिए हेदू रूप से बनाया गया यही समझना है इसीलिए इसका मूल कारण तो वेदांत वाक्य उससे बाहर नहीं गया इससे क्या अर्थ है कि हम कभी अनुमान से ईश्वर को सिद्ध नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा अनुमान कर रहे हैं जो श्रुदि कराना चाहती है श्रुदि जिस उद्देश्य से कराना चाहती है उस उद्देश्य से ऐसे अनुमान को हम करते हैं श्रुदी से हम बाहर नहीं जाते इसलिए वेदांत कुसुम ग्रथनाथ सूत्राम इस दृष्टि से हम सूत्र को लेते हैं इसीलिए हमको वो आपत्ति नहीं आती है कि वो सामान्य में रूप जाएगा फिर आंशिक ज्ञान होगा पूरा नहीं होगा इत्यादि नहीं है हम इससे अनुमान करेंगे अनुमान करके उस वाक्य का तात्पर्य में जाएंगे और वो वाक्य पूरा अर्थ को खोल देता है ऐसे हम जानते हैं इसको वेदांत वाकयानी ही सूत्र उदाहृत्य निजाज ये समझ लो वेदांत वाक्य को ही ये वेदांत मीमांसा शास्त्रीय ब्रह्म में सूत्र सूत्रों के माध्यम से उदाहरण करके लेकर के विचार्यन्ते विचार किया जाता है अभी देखा है ना ये दो वायु मानी भूदानी जायते न जादानी जीवंत इस वाक्य का विचार के लिए जन्माद्यस्थ यदा सूत्र दिया गया है पुरुष को हेतु बनाया इत्यादि सब है इसीलिए वाक्याचारणा अध्यवसान निर्वृत्ता ब्रह्मावगति न अनुमानदि प्रमाणातर निर्वृत्ता और ये भी समझ लो कि वाक्यार्थ विचारणा करेंगे वाक्य क्या है वेदांत वाक्य है उन वाक्यों का तात्पर्य क्या है इस पर विचारणा करते हुए अध्यवसान निर्वृत्ता अध्यवसान हो जाएगा उसका अध्यवसाय बने एक निश्चय हो जाएगा अध्यवसाय आदमी का बुद्धि निश्चय होता है अध्यवसान निर्वृत्ता उसी से जब प्रगट होगा अध्यवसान होगा निश्चय होगा तो प्रकट होगा क्या प्रकट होगा ब्रह्मावगति अवगति ब्रह्मच्ञान प्रकट होगा ये देखिए श्रवण मनन को कैसे भाषिकार जोड़ते हैं श्रवण वाक्य अर्थ हो गया वाक्यर्थ का शब्द श्रवण तो करना फिर तो उस पर आप विचारणा करते हैं विचारना करने के बाद निश्चय हो जाती है ये निश्चय कराने के लिए विचारणा कैसे करनी चाहिए इसके लिए सूत्र बनाया गया यह कहीं बाहर से लाके नहीं बनाया है अपने बुद्धि परिकल्पित भी नहीं है ये अपने बुद्धि परिकल्पित नहीं होने से कहीं भी अपने आप ये ग्रंथकार अपने नाम नहीं लिखते आजकल कोई भी ग्रंथ लिखता है इधर उधर से जैसा सब करके अपने आप कुछ लिखता है लिखने के बाद सबसे पहले ग्रंथों के आगे पीछे आजू बाजू अंदर बाहर सब जगह अपना नाम छपाते लिखते ये इतने इतने बड़े आचार्य हुए हैं तो उन्होंने कहीं भी अपना नाम नहीं लिखा कि हम ये बनाने चाह रहे हैं या हम बनाना जा रहे हैं अपना नाम ये है पत्ता ये है ऐसा नहीं लिखा क्योंकि वो खुद जानते थे कि हम तो अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं हम केवल उन विचारों को जो चल रहा है वेद जो कह रहा है उन विचारों को लेके विचार कर रहे हैं और उन लोग लेके विचार करने का तो मतलब क्या हुआ तो आपको अपना उसमें अधिकार जमाने का कोई चांस नहीं है नहीं कर सकते और करना गलत होता है दूसरा जो आया हुआ विचार है उसको पकड़ के अपने पास रख के फिर ये मेरा विचार है करके बोलना गलत होता है ये तो झूठ होता है ऐसा तो झूठ नहीं कर सकते इसीलिए ये, ये लोग नाम नहीं लिखते थे इसलिए शंकराचार्य जी के भी बहुत सारे ग्रंथों का विवाद इसलिए चल रहा है कहीं भी उन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं किया अब ऐसे में कौन सा ग्रंथ उनका है कौन सा बात का है कौन सा क्या है वो पता नहीं चल क्योंकि तो बाद वाले जो आचार्य आए हैं उन्होंने भी पधेर शंकराचार्य रखा है अब ऐसे में उन्होंने आदर से क्योंकि अपना नाम नहीं लिखना है तो आदर से शंकराचार्य जी के नाम ही लिख दिया हो ऐसा भी संभव है तो इस प्रकार से भी किया हो और जो कहीं भी विशेष प्रमाण नहीं प्राप्त होने पर हमको ये ऐसा है करके निश्चय करने में बहुत कुछ सोचना पड़ता बहुत वहां गवेषणा करनी पड़ती है कि जिन मूल ग्रंथों में आचार्य जी का नाम से प्रसिद्ध है माने उनके नाम नहीं है तो भी वो नाम से प्रसिद्ध है वो ग्रंथों को पहले आधार लेना पड़ेगा और उन ग्रंथों में जैसे विचार किया जैसे वाक्य आए जैसे वस्तुतिथि जैसे विचार का निर्णय हुआ इन सबको दे के दूसरे में उसको संबंधित करना पड़ेगा उसमें भी आगे पीछे करना पड़ेगा बहुत बड़े विद्वान होंगे एक विद्वान नहीं कर सकता है अनेक विद्वान मिलकर के बहुत रिसर्च करेंगे तो कुछ निश्चय होने की संभावना है अन्यथा वो पता ही चलता है क्योंकि कई कारण से ऐसा हो गया यही कह रहे हैं कि हम अनुमान के सहारा नहीं जा रहे हैं और ये निश्चय जो हुआ है वाक्यार्थ विचारणा पूर्व पूर्व संबंध से लेके हुआ और अंत में जाके ब्रह्म में हो जाता है तो ना अनुमान आदि प्रमाणांतर निर्वृत्ता अनुमान आदि प्रमाण से निवृत्त नहीं है हम ईश्वर को कारण मानते अनुमान से मानते ऐसा नहीं।, नहीं है न एक वैशालिक अनुमान से मानते हम तो शास्त्र के सहारे से ही मानते हैं ओम पूर्णम पूर्ण पूर्ण दश्य पूर्णस्य से पूर्ण ओ